नुन अहम जास् बाल्यकौमौवनावस्था अमी पशा इदीना अनवरत अन से आत्मन कथम अभी कार्य उचित इतना आह अहम को अनुभव जन्म बाल्य का अनुभव होता है से कौमर कौमस यौवनाद वृद्धावसाद अनुभवानि पशा इत्या के अनावरत अन्धीयम से आत्मन आत्मा का अवस्था विशिष्ट अहम पशा आत्माता है तो अभी कैसे होगा पशन तो दर्शना क्रिया विशिष्ट आत्मा का है और अवस्था भिन्न नहीं है अभी होगा सच्चिदात्मनि सच्चिदात्मनि गुणा कर्मान्यमे सच्चिदाध्यस्य विवेक गगने नीलता दिवत दे गुणान देह के गुण इंद्रिय के गुण धर्म कर्माणि देह के इंद्रिय के धर्म देहे इंद्रिय मनोबुद्धि के धर्म है गुणान गुण भी सब तो आदि कर्म है इंद्रिय के व्यापार कर्म इंद्रिय के व्यापार कर्म है जितने कर्म है और देहेन्द्रिय के धर्म है सत्ता गुण है ये सब नाम रूप आत्मक प्रपंच देतीक धर्म है आत्मा में है नहीं अधिष्ठान आत्मा है सबसे आत्म के का नहीं अविवेकन अभ्यंती सब अज्ञानी लोग अविवे के सबसे आत्म स्वरूप तो के विवेक नहीं उनसे इसमें उसमें करते हैं उसमें दिष्टान है गगन मीलतादिवत गगन है शुद्ध इसमें कोई रूप नीलता कटाहा का कार ऐसे तलामलता तल ऐसे कटाह जैसे उल्टिया नील है नहीं फिर आरोप से निश्चय कर से अविवे इसी प्रकार आत्मा में सब चिद्ध आत्मा को स्वरूप है सदरूप अधिष्टान सद है चिद रूप उसमें देह इंद्र के धर्म को कर्म को सब को आरोपित आरोप करके देखते हैं टीका में मनोबुन्द्र जो दिया मनोबुद्धि सत्यादि गुण है सत्वर जो कर्माणि कर्मेन्द्र व्यापारण कर्मेन्द्र के व्यापार को भी आरोपित करते मिथ्याम्य स्थित निर्मल वो वस्तु तो अभिष्ठान अलग है उसके साथ अध्यस्त का तादात्म्य आरोपित होता है उसको कहते मिथ्या तादात्म्य इदम रजतम ऐसे भ्रम ज्ञान होता है सुक्ति में इधम रजतम इदम, इदम ही अधिष्ठान रजते अध्यस्त फिर कहते रजत अलग ऐसा नहीं इदम ही रजते, इधम के साथ रजते का तादात्म्य ऐसा व्यवहार होता है अनुभव होता है यह जो तादात्म्य है इदम ही सुक्ति साजत अध्यस्त ही दोनों की एक रूपता कभी नहीं कहीं नहीं है इधम के साथ रजत का तादात में ही नहीं फिर भी अंगुरी रजतम दिखाते के रजत तो वहाँ मिथ्या तादात में है आध्यात्मिक तादात में कहते मिथ्या तादात में वास्तव तादात में नहीं है इधम सुक्ति के साथ रजत का सर्वत्र भ्रांति स्थल में अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का तादात में नहीं मिथ्या तादात में है यहाँ अधिष्ठाने सब चीज आत्मा उसके साथ दे आदि के जितने धर्म है उनका मिथ्या मिथ्यात्म होता है मिथ्या तो में निर्मले निर्मले आत्मा किसी धर्म का संबंध नहीं है सचिद आनंद आत्म के सब चिद आनंदात्मक आत्मा ब्रह्म परमात्मी अत्यंत सामीप्याग अभिवेक तो अभ्यसन अत्यंत समीप होने से अभिवेक के कारण अर्पित करते हैं आत्मा सर्व्यापक हो देहदेहा धर्म उसमें आरोपित होता है मिला आदिवत यथा कगन आदि आत्मन नीलता है ततचर्मा जो आरोपित धर्म वस्तुतः आत्मा का नहीं है जगह तो में दिखता है वो मरूमी का धर्म नहीं है आरोपित होने का अभी तो देहादि नाम देहा धर्म है आत्मा नहीं तो आत्मा तो अविकारी ही है ननु नृत्कम आत्मनि अनवरतम अन् तुर्बार अहम करो अहम भोक्ता काम मैं कर्ता हूँ कर्तत्वभक्तृत्वादी आत्मान निरंतर अनुभूय अनुभव का विषय है तो उसमें कर्तृत्व रहेगा मिथ्या तदपि त नहीं तथा कर्तृत्व अधिकम तदपि तथ्या कर्तृत्व भोक्तृत्व भी उस प्रकार मिथ्या है जिस प्रकार देहेन्द्रियादि के धर्म मिथ्या है इसे कर्तृत्व आदि जनुभू माने है। वो इसी प्रकार मिथ्या है अज्ञापाधे कर्तृत्वादी चात्म कलतेमते चंद्रे चलना था य अम्भ सह चलनादि अम्बुगते चंद्रे कल्प्य अम्भस चलनादि अम्भ जल चलने स्थिर हो गया जल का है चलन स्थिरता वो अम्बुगत चंद्र कल्पियंत जल में प्रतिम्बित तो चंद्र है उसमें कल चंद्र हिल रहा है जल थोड़े हिला देखो चंद्र हिल रहा है जल शांत हो गया अभी चंद्र स्थिर हो गया तो जल जल के धर्म चलनादि अम्बुगते चंद्र कल्पियंत ठीक इसी प्रकार आत्मनि मानसोपाधे कर्तृत्वादिनी अज्ञानाद कल्पियंत कर्तृत्वादी चौ जो दिया है पूर्व भगवन् में ये से पहले का सब आत्मा में देहेन्द्र धर्म की कल्पना करते हैं है और आत्मा में भी कल्पना की कल्पना करते है आत्मनि मानसोपाधे कर्तृत्वादी कल्पन्ते अज्ञात आत्मा के अज्ञान के कारण सर्वत्र भ्रम होता है अधिष्ठान के अज्ञान से अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान होता है सर्व भ्रमण नहीं होगा आत्मा का ज्ञान हो जाए तो कर्तृत्व धर्म का भ्रांति नहीं होगी अधिष्ठान के अज्ञान के कारण ही आत्मा के अज्ञान से ही मानस उपाधि मानस उपाधि उपाधि में कर्तृत्व तो तो वो कल्पना करते आत्मा में जैसे अम्बस चलनादि यथा अम्ब ग चंद्र कल्प जल की चलनादि कल्पना करते चंद्र में प्रतिमा में टीका में अज्ञानवशात मानसोपाधि ये इसे बना हुआ मानोपाधि ये जो मानसोपाधि मन रूपोपाधि तस्वीर कर्तृत्वादा मन में ही चेतन के संबंध से केवल मन में, नहीं। में तो नहीं चिदाभाष विशिष्ट अंत में कर्तृवादी है तो अज्ञानवशात आत्म नहीं कल्पे अज्ञान के कारण आत्मा में कल्पना करते हैं यथा अंबस चलनादिकम्बुनि जल में कल, कल्पित होता है प्रतिफलित चंद्र जल में चंद्र प्रति के, के प्रतिबित है चंद्र कहते है। हैं चंद्र अविवेक कल्पिय अज्ञान के कारण जल के कंपन कल्पित होता है चंद्र में तदवत आत्मा इस प्रकार आत्मा में मन रूपोपाधि के कर्तृत्व धर्म कल्पित है आत्मा में शुद्ध हे वैश्षिक के मत में बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेशन धर्म धर्म सब आत्मा में कल्पना करते है जितने कल्पना करते है वो वस्तु तो अंत का धर्म आत्मा में नहीं है इच्छा द्वेश सुख दुख अधीन आत्म धर्मान मान्य वैशेषिकादय आत्मा के धर्म मानते न एक बैशे कहते आत्मा ने तो निरा कर वैशे आदि का निराकरण करते आत्मधर्म नहीं छा सुख दुखादी सुख दुखा बुद्ध सत्यां प्रवर्तते प्रवर्त बुद्ध सत्या ससक्तौ नाशे नात्मनः नात्मनः तस्ेस्त नात्मन तस्े सत्यां प्रवर्तते राग इच्छा सुख दुख आदि बुद्ध बुद्धि रहने पर ही राग इच्छा सुख दुख आदि होते हैं सुस तो कन्ना काल में बुद्धि अपने कारण अज्ञान विन हो जाती है सुरस्वती काल में तो कारण सर्व रहेगा शिक्षण शरीर के अंतर्गत जितने सब बुद्धि आदि कारण में अज्ञान न होते है तो बुद्धि नहीं रहा तो तो तना बुद्धि के नाश पर नास्ति राग इच्छा सुख दुखादी नहीं है में। आत्मा तो है यदि आत्मा, आत्मा का धर्म होते हैं राग दुषादी दि, तो सुस्वती काल में रहना चाहिए सुरस्वती काल में राग इच्छा सुख दुखादि नहीं होते है इसलिए आत्मा का धर्म नहीं जो जिसका धर्म है जागृत काल में स्वपन काल में बुद्धि आदि है तो रागसुख दुख आदि है और वो सुस्त काल में बुद्धि के लीन हो जाने पर रागसुख दुखादि नहीं तो बुद्धौ सत्याम राग इच्छादय बुद्ध अभाव राग इच्छादय ना न संति अन्य व्यक्ति के द्वारा सिद्ध होता है बुद्धि का धर्म तस्मात बुद्धेस्तु न आत्मा न बुद्धे है बुद्धि का धर्म है आत्मा का नहीं है यदि आत्मा का होता होते बुद्धि सुख दुखादि तो सुधिकाल में भी सुख दुखादि होनी चाहिए नहीं होता है राग इच्छा सुख दुख प्रयत्न आदि को सर्वम ठीकाने बुद्धे रेव न तो आत्मा न बुद्धि का ही धर्म आत्मा का नहीं तो कैसे आत्मा का क्यों नहीं तो कहते जागृत स्वप्न बुद्धियाम सत्याम प्रवर्त जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में बुद्धि है बुद्धि होने पर ही सुख दुखादि होते हैं प्रवर्त तो उत्पन्न होते बुद्धि नाश है सुश्रुति तो तो बुद्धि ना का नाश होता है नाश का कारण हो जाता है कारण है अज्ञान अज्ञान में बुद्धि लीन पर तवर्त तत्पर से सुख दुखा भी सर्व न प्रवर्त नहीं होता यश्मात बुद्धि रे वर्मा न तो आत्मन होते क्योंकि बुद्धि का ही धर्म है ये तस्मा चाहिए समाज में है है तो भी रे ना है इसलिए रागादि बुद्धि का धर्म है आत्मन है के नहीं है तस् आत्मन है। की दृस् स्वभाव का स्वभाव किस प्रकार है इत्याशं आत्मस्वभाव उपदश्य आपना के स्वभाव का उपदेश करते प्रकाशवर्क येष स्वभाव सच्चिदनंदम यथा यहाक स्वभा सूर्य तोय्स शैत्यम अग्नि उष्णता तथा सच्चिदनंदम्न स्वभाव यथा अर्क स्वभा प्रकाशे सूर्य स्वभाव प्रकाश तो ये जल का स्वभाव शैत्यम शीतस्प अग्नि में उष्णता है यह स्वभाव तथा तथा अध्ययन तथा सचिद आनंद नित्य निर्मलता आत्मा न स्वभाव आत्मा का स्वभाव सदरूप है चेतन है आनंद है नित्य है और निर्मल है मल ज्ञान आदि कोई अज्ञान अज्ञान के कार्य कुछ नहीं आत्मा में अभ्यस्त होने हो नहीं के वास्तवन अन्य आनंदूपे चेतन सदूपे यहांता तथा सच्चिदानंद नित्य सचिदनंद निर्मल स्वभाव सचिद आनंद नितल स्वभावस्वूप यद्यकार आत्मा जमी प्रत्यय कथम इतपेश आत्मा अविकार अवीम विकार यकार विकाररहित आत्मा कोई विकार ही ज्ञान होता है जानी कैसे ज्ञान वाण अहम तो आत्मा में ज्ञान है ज्ञान रूप गुण यदि आप उत्पन्न होगा तो आत्मा अभिकारी कैसे होगा जाना में होता है तो अपना तो ज्ञान का करता तारीख को लोक मानते ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा में समझ से आत्मा ज्ञान का करता तो अभिकारी कैसे होगा यदि अविकार है तो जाना में ऐसे ज्ञान कैसे होता है ऐसे अपेक्षा क्षमता पर उत्तर देते हैं आत्मनो विक्रिया नास्ति आत्मनो विक्रिया आत्मन बुद्धेर बुद्धे द्वयम् संयोज्य संयोज्य चावि सच्च संयोज्य आत्मा न सब चिद आत्मा का स्वरूप है अब बुद्धि की वृत्ति परिणाम इति परिणाम संयोज्य अभिवेकन दोनों के मिलाकर के बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि का परिणाम है घटभाकार वृत्ति है आत्मा के सब च रूप में आत्मा का चिदाभास भाष होता है सब के साथ वृत्ति का में मिला करके संयोग कहा है साधात्मा अध्यास करके उसको ज्ञान मानते हैं। अंतकरण के परिणाम घटाकार वृत्ति उसमें चेतन की अभिव्यक्ति होती चिदाभासी वृत्ति उसको ज्ञान कहते हैं और अभिवेकन जाना मिलती वो वृत्ति धर्म अंतकरण का बुद्धि का आत्मा के साथ बुद्धि का से से से में ही ज्ञान है, है, है, तो जाना में इसे होता व्यवहार करता पुरुष। पहले यहां से चाहिए। पंचे। आत्मन के था था इतने पास तो चाहिए, उसके बाद आगे पाठ होगा वहाँ एक लेखे तो असंग के वहां से लेकर तथा बीच में संयोज तो में हो गया पहले हो गया असंग आत्मा ना संयोग नास्ती है वह आत्मा असंग उसका संयोग किसी के साथ नहीं है तथा दो लेखो और दो कहाँ है दो चिन्ह रखो प्रत्येक आत्मा के ऊपर दो लेखो पूरी यहाँ भी तथापि के ऊपर दो लेखो और नीचे छोड़ा चिन्ह कर दो वो दो वहाँ रहेगा वो पार्टी यहाँ आ जाएगा यहाँ तथापि के आगे कौन पार्ट आएगा प्रत्येगात्मन सचिदंश अंशैवांश आत्माभास बुद्धे वृत्ति एक तय अविवेकन संयोज्य उसके आगे अज्ञान वसात इस पाठ रहेगा संयोज्य के आगे अज्ञान के साथ चिन्ह कर दिवेकन संयोज्य से लेकर के तीरचिह अज्ञान के ऊपर लगा दब संयोज्य के आगे अज्ञानपण देख पहले असंग से आत्मन केना संयोग नास्तियों आत्मा असंग ही असंगी हम पुरुष श्रुति कहती है असंग होने कारण किसके साथ संयोग नहीं होगा संबंध नहीं होगा इसलिए के नापी संयोग नास्ते संयोग का संबंध किसी का सत्य फिर भी तथा तो प्रत्येक आत्मन सचिद जुदिया सचिद सचिद क्या है वस्तुतः तो आत्मा का कोई अंश नहीं अंश अंश अंश क्या है आत्माभा चेतन का चिदाभाष अंश जैसे लगता है वस्तुतः तो चिदाभाष एक हो गया चेतन अब का प्रतिम्बा और बुद्धि का परिणाम बुद्धि का परिणाम और ये अविवेक संयोज्य दोनों अलग अलग ही, दोनों को को का संयोग मिला करके अभिवेक के कारण संयोज्य का अज्ञान वसा मेलन संभाव्य अज्ञान के कारण मेलन मान करके दोनों चेतन के साथ चिदा के साथ बुद्धि वृत्ति का, बुधि का, का बुद्धि का परिणाम बुद्धि परिणाम चेतन का प्रतिबाश विशिष्ट वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहते हैं वो एक लगता है चिदाभ अलग वृत्ति अलग ऐसा नहीं है चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति ही दिखती है चेतन के संबंध से वृत्ति जड़ होने पर भी चेतन जैसे दिखती का है का परिणाम तो भी के संबंध से जैसे तो दर्पण से कहा प्रकाश में अन्य प्रकाश का, का संबंध हो गया तो वहाँ भी प्रकाश ज्यादा दिखता है प्रतिम्बित तो तो होता है ठीक है वृत्ति में चिताभाष का संबंध होने से उसको अज्ञान अवसात मिलन दोनों का एक मालन करके उसको ज्ञान मानते है और ज्ञान का आश्रय तो अंत करण है चेतन, के साथ होने चेतन में हे करके ज्ञानी प्रत्यय ज्ञान होता है साहंकार वृत्ति आभास न सहित साहंकार वृत्ति अहंकार वृत्ति अहंकार की वृत्ति अंतकरण की वृत्ति परिणाम आभाषि ऐसे प्रत्यय होता है प्रत्येगात्मा ने किंचित विकार नास्ति थी भाव ये अभिप्राय प्रत्येक आत्मा में कोई भी, भी विकार नहीं है दुझे दुझे दुझे यह जो कहा गया उसका ही स्पष्टीकरण आगे श्लोक तो में बेहतर एवं स्पष्ट है थी। इसका स्पष्टीकरण है आत्मनो विक्रिया नास्ति नास्ति आत्मनो विक्रिया बुद्धे बुद्धिर्बोधो न बुद्धे न सर्वमलं सर्वमलं ज्ञाप ज्ञाता दृष्टि मोह्यति ज्ञाता आत्मनो विक्रिया नास्ती आत्मा अविक्रिय है कोई विकार नहीं है विक्रिया है ही, ही, ही नहीं बुद्धि जड़ है बुद्धि का बोध भी बुद्धि में बोध कैसे होगा बोध चेतन ज्ञान बुद्धि में बोध ज्ञान है ही नहीं न जातु का कदाचित कदाचित अभी बुद्धि जड़ में बोध नहीं होगा बोध प्रकाश चेतन बुद्धि में नहीं होगा तो आत्मा में विकार नहीं बुद्धि का बोध नहीं फिर भी ज्ञान कैसे होगा हम जानेंगे, तो दोनों अंतकरण के परिणाम वृत्ति उसने आत्मा का संबंध चिदा को मिला करके उसको ज्ञान कहते जीव सर्वम अलम ज्ञात्वा सर्वम सर्वम अलम अलम का अत्यंतम सबको जीव अत्यंत देह इंद्रिया आदि के सब मिला करके अहम इसे जान कर के दस्टा ज्ञाता करता है और चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में अहम बुद्धि हो गया इसको अहम पर्याप अत जान करके ही मैं हूँ देह इंद्रिया आदि विशिष्ट को जान करके विचार के बना अहम ज्ञाता अहम दस्ता इसे मोह को प्राप्त करता है ठीक है नही आत्मा स्वभाद विकारशन्य स्वभाव से कोई विकार नहीं है बुद्धे कदाचित बोध संख्या जात का कदाचित बोध की संख्या नहीं हो तो जड़ हे आत्मे भी विक्रिया नत्मा में विकार भी नहीं फिर कैसे हम ज्ञाता इत्यादि कैसे व्यवहार हो हम अहम जाना नहीं। जीव का साहंकार अहंकार आभास विशिष्ट अहंकार हे जीव हे जीव शब्द काच्यार चिदाभास होता है चिदाभास चिदाच अहंकार को का जीव्या लक्ष्य चाहषकर वृत्तीना चैतन्यदिष्न सूक्ष्म लिंगदेय चैतन्य लिंगदेहिछाया लिंगदेहस्था तत्संगो जीवोचते अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर अच्छी छाया लिंग देहता चिदाभाष में लिंग शरीर में चिरा भाषा सबको मिला करके जीव कहते हैं लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य अधिष्ठान है वाच्यार्थ है चिदाभाष विशिष्ट बुद्धि लिंगदेह तो साहकार को जीव शब्द से कहते हैं और ज्ञान क्या है साभाष अंतकृत्ति अंतरण का परिणाम वृत्ति है चिदाभ विशिष्ट अंतकोण वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते हैं एकत्र तप्ता पिंड वत संगतन एसे तप्ता पिंड अये पिंड को गर्म कर देंगे लाल हो जाता है वो अग्नि और लोह दो अलग नहीं दिखते हैं वो अये पिंड को लहो कहते हैं और अग्नि भी कहते हैं तो लाल हो गया तो अग्नि कहते अयो दहती दहन कर्तृत्व तो, तो वन में वन्य है अय पिंड में नहीं है तो वन का दग्धृत्व लवो पिंड में आरोपित होता है अयपिंड के वर्तुल्व भी अग्नि में दिखता है दोनों अयपिंड और अग्नि दोनों का एकत्व अध्यास हुआ उसको कहते धर्मी अध्यास दो, दो धर्मी का एकत्व अध्यास हो गया में में धर्म अध्यास क्योंकि धर्म इसमें है अयपिंड में वर्तुल्व धर्म है अग्नि में दबधत्व धर्म है धर्म वाले धर्मी दो हो एक अयपिंड एक अग्नि दोनों का एकत्व दिखता अलग अलग नहीं दिखते ये धर्म अध्यास हुआ एक तो धर्माध्यास होता है पिंड का एक होने से आत्मा का चैतन्य बुद्धि में और बुद्धि का कर्तृत्व सुख दुखादि आरोपित होता है उसमें तप्ता पिंडवत संगत दोनों में दोनों एक रूपे मान करके का तो अत्य ज्ञावा देहेन्द्रिया चिताभास के समस्या बुद्धि बुद्धि के समस्या इंद्रिया देहादि में ज्यान ज्यान करके करके तो अहम इसे ज्ञान वा जान करके के अविचार्य विचार के बिना अहम ज्ञाता दृष्ट भोक्ता में कर्ता जात मृत विभिन्न प्रकार इसे आरोप करके दे जाति के धर्म का आरभ करता है वो मुहती भ्रमते मोह को प्राप्त करता है जगत में भ्रम भ्रमण करता है भोग करता है सुख तो करता है मोह को प्राप्त करता है